एक सौ बयानवे कुमारी मेरी हेल को लिखित द्वारा कुमारी डचर शहस्त्रीपोद्यान न्यूयॉर्क 26 जून अठारह सौ प्रिय बहन भारत के से आई डाक के लिए बहुत धन्यवाद उससे मुझे सारे अच्छे समाचार मिले आत्मा की अमरता पर प्रोफेसर मैक्स मूलर के निबंधों का जिसे मैंने मदर चर्च के पास भेजा था तुम आनंद तो ले रही होगी उस वृद्ध आदमी ने वेदांत की सभी प्रमुख बातों पर विचार किया है और साहसपूर्वक सामने आया है दवाओं के पहुंचने की बात जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है क्या उसके लिए कुछ चुंगी देनी पड़ी अगर वैसा है तो मैं उसका मूल्य चुकाऊंगा। ऐसा मेरा आग्रह है कुछ शाल, दुशाला जरीदार कपड़ा और छोटे मोटे सामानों का एक बड़ा पैकेट खेतड़ी के राजा के यहाँ से आएगा मैं विभिन्न मित्रों को उन्हें उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ किंतु मैं निश्चय जानता हूँ कि उसके आने से कुछ महीने लग जाएंगे मुझे बार बार भारत आने को कहा जा रहा है जैसा कि तुम भारत से आए पत्रों से जान पा जाओगी वे हतोत्साह हो रहे हैं अगर मैं यूरोप जाता हूँ तो न्यूयॉर्क के भी फ्रांसिस लेगेट की अतिथि के रूप में जाऊँगा वे छह सप्ताह तक पूरा जर्मनी इंग्लैंड फ्रांस और स्विट्जरलैंड का भ्रमण करेंगे वहाँ से मैं भारत जाऊँगा या अमेरिका लौट आ सकता हूँ मैंने यहाँ वीजारोपण किया है और चाहता हूँ कि वह फले फूले इस शरद में न्यूयॉर्क का कार्य शानदार रहा है और अगर मैं अचानक भारत चला जाता हूँ तो वह बिगड़ जाएगा अतः मैं शीघ्र भारत जाने के विषय में निश्चित नहीं हूँ इस बार के सहस्त्र दीपोद्यान के अल्पवास में कुछ भी उल्लेख घटित हुआ है दृश्य बहुत सुंदर है और यहाँ कुछ मित्र हैं जिनसे आत्मा परमात्मा पर खुल कर बातें होती है मैं फल खाता हूं, दूध पीता हूं और इसी तरह की अन्य चीज़ें और वेदांत पर संस्कृत में विशद पुस्तकें पढ़ता हूँ जिनको लोगों ने कृपापूर्वक भारत से भेजा है अगर मैं शिकागो आता हूं, तो कम से कम छः सप्ताह या उसके कुछ अधिक के अंदर नहीं आ सकता मेरे लिए बच्ची को अपनी योजना में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है प्रस्थान करने से पहले किसी भी तरह तुम सबों से मिल लूंगा मद्रास भेजे गए उत्तर के संबंध में तुमने बहुत शोर मचाया किंतु उसका वहां जबरदस्त प्रभाव पड़ा है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के अध्यक्ष श्री मिलर के इधर के एक भाषण में मेरे विचार में ही बहुत बड़े परिमाण में सन्निहित है और उन्होंने घोषित किया है कि पश्चिम को भगवान और मनुष्य संबंधी विचारों के लिए हिंदू विचार की आवश्यकता है और युवकों से जाकर प्रचार करने का भी आग्रह किया है वास्तव में मिशन में उससे खलबली मच गई है तुमने जो एरेना में प्रकाशित होने के संबंध में संकेत किया है उसका कुछ भी अंश मैंने नहीं देखा न्यूयॉर्क में मेरे संबंध में तो स्त्रियां कोई कोलाहल नहीं मचाती तुम्हारे मित्र ने अवश्य कल्पना से बात गढ़ी होगी वे थोड़ा भी बॉसिंग टाप टाइप या प्रभुत्व जमाने वाले नहीं हैं आशा है फादर पोप और मदर चर्च भी यूरोप जाएंगी यात्रा करना जीवन में सबसे अच्छी चीज़ है अगर एक स्थान पर बहुत लंबे समय तक रहना पड़ा तो भय है कि मेरी तो मृत्यु हो जाएगी याजावरी वृत्ति से अच्छा कुछ भी नहीं है जीवन अंधकार जितना ही चारों तरफ बढ़ता है लक्ष्य उतना ही निकट आता है उतना ही अधिक आदमी जीवन का सही अर्थ समझता है कि यह एक स्वप्न है और जब और तब हम इसका अनुभव करने में प्रत्येक की व्यर्थता को समझने लगते हैं क्योंकि उन्होंने किसी अर्थहीन वस्तु से अर्थ प्राप्त करने का प्रयत्न भर किया था स्वप्न से सत्य पाने की इच्छा एक बालोचित उत्साह है प्रत्येक वस्तु क्षणिक है प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है यह जानकर संत सुख और दुख दोनों का परित्याग कर देता है और किसी भी वस्तु के लिए आसक्ति न रखकर इस विश्व परिदृश्य का एक दृष्टा बन जाता है सचमुच उन लोगों ने उसी जीवन में स्वर्ग को जीत लिया है जिनका मन समत्व में स्थित हो गया है भगवान पवित्र हैं और सबके लिए समान है इसीलिए वे भगवान में स्थित कह जाते हैं इच्छा अज्ञान और असमानता यही बंधन के त्रिवित द्वार हैं जीने की इच्छा का निषेध ज्ञान तथा समदर्शिता मुक्ति के त्रिवृत द्वार हैं मुक्ति विश्व का ध्येय है न प्रेम न घृणा न सुख न दुख न मृत्यु न जीवन न धर्म न अधर्म कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ भी नहीं सदा तुम्हारा विवेकानंद